शांति शांति ही असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं पिछले 18वें सूत्र में असंप्रज्ञा समाधि की परिभाषा की है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्या इस सूत्र में असंप्रज्ञा समाधि की परिभाषा की और यह असंप्रज्ञा समाधि किस प्रकार से प्राप्त होती है किन योगाभ्यासियों को असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है इस बात को लेकर के 19वें सूत्र में स्पष्ट किया है स खलु अयम द्विविध उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च वह ये जो असंप्रज्ञा समाधि है ये दो प्रकार की बताइए एक है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि और दूसरी भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि और 19वें सूत्र में भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के चर्चा की है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया कहा है विदेह नामक योगी और प्रकृति लय नामक योगी को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है जो संसार में होने वाली स्थितियों को संसार में जन्म और मृत्यु रूपी दो स्थितियां हैं इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है जन्म से वैराग्य और मृत्यु से वैराग्य जन्म से वैराग्य और मृत्यु से वैराग्य सुनने में टपटा सा लग सकता है जन्म से वैराग्य कैसे होगा हां जन्म से भी वैराग्य होता है जो व्यक्ति जन्म को दुख के रूप में देखता है जन्म लेना ही दुख अनुभव करता है दुख का कारण जन्म को स्वीकार करता है जन्म ही दुख का कारण है ऐसा अनुभव जो अभ्यासी करता है वह अभ्यासी जन्म को ध्यान में रखते हुए विवेक को प्राप्त होता है और वैरागी को प्राप्त करके असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त होता है मृत्यु से तो सभी डरते हैं पर मृत्यु दुख का कारण है ये जो मृत्यु हो रही है इस मृत्यु के पीछे दोबारा जन्म है इस बात को ध्यान में रख करके मृत्यु को ध्यान में रखकर कि जिस व्यक्ति को विवेक होता है वह व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करके असंप्रज्ञ समाधि को प्राप्त कर लेता है तो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि उन दो प्रकार के योगियों को प्राप्त हो रही है जो विदेह नामक योगी है और प्रकृति लय नामक योगी है शरीर में रह करके भी अपने आप को आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव करता है शरीर से रहित शरीर से पृथक जो एहसास करता है वो विदेह नामक योगी है और संपूर्ण ब्रह्मांड को कार्य जगत को जो इकाई के रूप में एकत्व के रूप में दिखाई दे रहा है जो एक वस्तु है जिसको एक के रूप में देखता है वह व्यक्ति उस वस्तु में आकर्षण रखता है उसमें श्रद्धा रखता है उसके प्रति लगाव रखता है जो इकाई के रूप में नहीं देखता है अवयवों के रूप में देखता है उसके मन में आकर्षण समाप्त होता है विकर्षण होता है उसमें श्रद्धा नहीं रहती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जो कार्य जगत के रूप में दिखाई दे रहा है इसको जब कारण के रूप में बौद्धिक स्तर पर बुद्धि पूर्वक परिवर्तित करता है जिसे प्रलय अवस्था कहते हैं इस प्रलय अवस्था के माध्यम से संपूर्ण कार्य जगत को कारण के रूप में अनुभव करता है उस स्थिति में संसार के प्रति आकर्षण समाप्त तो होता है और ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है संसार के प्रति विवेक उत्पन्न करके वैराग्य उत्पन्न करके असंप्रज्ञा समाधि में प्रवेश कर लेता है ऐसे योगी को प्रकृति लय योगी नाम से कहा है तो ये जो भव प्रत्यय असंप्रज्ञा समाधि है ये दो प्रकार के योगियों को प्राप्त हो रही है असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का एक दूसरा उपाय बताया है जिसका नाम ही उपाय प्रत्यय कहा है भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि विरले लोगों को प्राप्त होती है जो जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ से प्रत्येक जन्म में अथाह पुरुषार्थ करते हुए जो आए हैं और इस जन्म में आकर के संसार को देखने मात्र से जन्म को देखने मात्र से मृत्यु को देखने मात्र से उनको विवेक हो रहा है वैराग्य हो रहा है वो कोई कोई विरले ही होते हैं आप कह सकते हैं अरबों में ही होता हो सकता है अरबों व्यक्तियों में कोई एकाद व्यक्ति को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है परंतु असंप्रज्ञा समाधि को तो प्रत्येक योग अभ्यासी को प्राप्त करना है जो योग को अपने जीवन में धारण करता है जो योग को स्वीकार करता है जिसने योग को अपना लक्ष्य बनाया है जो योगाभ्यासी मानता है अपने आप को योगी मानता है परंतु वह व्यक्ति असंप्रज्ञा समाधि को ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकता ऐसे तमाम जितने भी योगाभ्या होते हैं उनको असंप्रज्ञा समाधि किस रीति से प्राप्त होती है वो कैसा उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए यहां पर कहा गया है इस बीसवें सूत्र में उपाय प्रत्यय नामक योगियों को असंप्रज्ञा समाधि किस रूप में प्राप्त होती है वे लोग किस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं इस बात को लेकर के इस बीसवें सूत्र में स्पष्ट किया है जो संसार को देखने मात्र से मृत्यु को देखने मात्र से जन्म को देखने मात्र से जिनको वैराग्य नहीं होता है आज हम न जाने प्रत्येक दिन किसी ना किसी को उत्पन्न होते हुए देखते हैं किसी ना किसी की मृत्यु को देखते हैं परंतु हमें वो वैराग्य नहीं होता है ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कैसा उपाय अपनाना है जिस उपाय को अपनाने से समाधि को पा सके ईश्वर का दर्शन कर सके ईश्वर का साक्षात्कार करके संपूर्ण दुखों से पृथक होकर के परमानंद को पा सके उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं उपायों को अपना लीजिएगा असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के जो उपाय हैं उन उपायों को अपना लो उन उपायों को अपनाने से असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है उन्होंने उपाय बताए है श्रद्धा स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम ये बीसवा सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशम सूत्र में इतरे शब्द है इतरे उन लोगों के लिए संकेत कर रहा है जो विदेह और प्रकृति लय नामक योगियों से भिन्न लोगों की ओर संकेत करता है भिन्न लोग हैं जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगी हैं, उनसे इतर है भिन्न है इसलिए कहा इतरेशम इतरेशम योगी नाम उपाय भवति। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से कहा है इतरेशम ये जो इतर है भिन्न है भव प्रत्यय नामक समाधि को प्राप्त करने वालों से भिन्न है इतरेशम योगी भिन्न योगियों को उपाय प्रत्ययो भवती उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है वो तो कौन होते हैं श्रद्धा रखने वाले होते हैं श्रद्धा को अपनाया है जिन्होंने श्रद्धा को आत्मसात किया है वीर्य को अपनाया है स्मृति को अपनाया है संप्रज्ञा समाधि को लगाया है जिन्होंने और विशेष प्रज्ञा को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे इतर भिन्न योगियों को उपाय नामक असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है उपाय प्रत्यय है उपाय का अर्थ होता है साधन उपाय का अर्थ होता है कारण ऐसा कारण ऐसा साधन जिस साधन को जिस कारण को अपनाने पर व्यक्ति को विशेष ज्ञान होता है उपाय प्रत्यय उपाय का अर्थ साधन हुआ कारण हुआ और प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान को साधनों के माध्यम से जो विशेष तत्व ज्ञान व्यक्ति को होता है साधन से उस साधन से विशेष तत्व ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को जिस कारण को अपनाता है उस कारण से विवेक होता है तत्वज्ञान होता है यह है उपाय प्रत्यय और ये जो उपाय है सूत्र में कहे गए हैं श्रद्धा को वीर को स्मृति को समाधि को और प्रज्ञा को यहां समाधि संप्रज्ञा समाधि की ओर संकेत है क्योंकि हमें असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करना है जिस समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है ऐसी समाधि को प्राप्त करना है और वह समाधि असंप्रज्ञा समाधि है तो असंप्रज्ञा समाधि को पाने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं और उन उपायों में समाधि भी एक उपाय है तो यहां ये जो समाधि है ये संप्रज्ञा समाधि की ओर संकेत करता है तो श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा इन उपायों के माध्यम से व्यक्ति को जो समाधि लगती है वो उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि लगती है सूत्र में पहला शब्द है श्रद्धा श्रद्धा यदि योगी में है श्रद्धा योगाभ्यासी अपने जीवन में उतार लेता है श्रद्धा को श्रद्धा एक बहुत बड़ा उपाय है असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कराने के लिए श्रद्धा एक ऐसा उच्च अदम्य उत्कृष्ट स्थिति है एक उत्कृष्ट विश्वास है श्रद्धा एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है जिसको अपना करके योग अभ्यासी असंप्रज्ञा समाधि को लगा पाता है परंतु लोक में श्रद्धा जिस रूप में प्रयोग में आ रही है वह श्रद्धा एक अलग प्रकार की है और यहां जिस श्रद्धा की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं और जिस श्रद्धा को लेकर के व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास उस श्रद्धा की व्याख्या करते हैं उस श्रद्धा में आज लोक में प्रयोग में आ रही जो श्रद्धा है उसमें बहुत अंतर है जमीन आसमान का अंतर है आज जो श्रद्धा रखी जा रही है उस श्रद्धा के पीछे कोई प्रमाण कोई तर्क प्रयोग में नहीं आते हैं लोग कहा करते हैं देखिए ये जो श्रद्धा है श्रद्धा के साथ में आप तर्क मत जोड़िएगा श्रद्धा के साथ में प्रमाण मत जोड़िए जहां श्रद्धा होती है वहां कोई तर्क नहीं किया जाता है जहां श्रद्धा होती है, जहां कोई प्रमाण नहीं पूछा जाता है बस श्रद्धा रखनी है यानी श्रद्धा उसको कहा जा रहा है जहां तर्क काम नहीं करता है श्रद्धा उसको कहा जा रहा है जहां कोई प्रमाण काम नहीं करता जिस श्रद्धा में तर्क ना हो और प्रमाण ना हो वो श्रद्धा श्रद्धा किस रूप में बन सकती है हां वो अंधश्रद्धा अवश्य हो सकती है इसलिए श्रद्धा को समझने की आवश्यकता है जिसको श्रद्धा नहीं कहते हैं उसको श्रद्धा मान करके चला जा रहा है और उस अश्रद्धा में श्रद्धा को उत्पन्न किया जा रहा है और अश्रद्धा में जब श्रद्धा उत्पन्न होती है वहां लाभ के स्थान पर हानि होती है जहां सुख के स्थान पर दुख होता है इसलिए श्रद्धा को समझने की आवश्यकता है श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में कैसे समझे है? आखिर यह श्रद्धा क्या होती है और कौन बताएगा श्रद्धा किसे कहते हैं किसकी बात को हमें स्वीकार करना होगा किसकी बात को अस्वीकार करना है कैसा पता लगे कि श्रद्धा किसको कहते हैं क्योंकि किसी ना किसी को आधार मानना होता है हम जिस परंपरा में चल रहे हैं जो आज सृष्टि में जो विद्या हमारे तक पहुंची है जो शिक्षा हमारे तक आ गई है वो वेद के आधार पर आ रही है वेद उसका स्रोत है वेद श्रद्धा के बारे में क्या कहता है वेद के माध्यम से श्रद्धा को समझने का प्रयत्न करते हैं श्रद्धा किसको वेद कह रहा है और लोक में श्रद्धा किसको स्वीकार किया जा रहा है मानने पर श्रद्धा है ना मानने पर अश्रद्धा है हम ऐसा मानते हैं तो ये श्रद्धा हो गई हम ऐसा नहीं मानते हैं इसका अर्थ हो गया कि हम उसमें श्रद्धा नहीं रखते यानी मानना श्रद्धा और ना मानना अश्रद्धा हो गया है ऐसा कैसे हो सकता है इसलिए वेद कहता है श्रद्धा किसको कहा जाए वेदों में एक यजुर्वेद है यजुर्वेद में श्रद्धा के बारे में चर्चा की है श्रद्धा किसको कहते हैं यदि उस श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में हम समझ लें तो यहां पर योग में जिस श्रद्धा की चर्चा की है उस श्रद्धा को यथार्थ रूप में समझने में सक्षम हो पाएंगे और श्रद्धा को जब श्रद्धा के रूप में समझ लेंगे तो निश्चित रूप से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त उपाय हमारे जीवन में आ जाएगा और उस उपाय को अपना करके हम विवेक को प्राप्त कर पाएंगे और विवेक को प्राप्त करके वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे और जिस दिन वैराग्य हो जाएगा उस दिन हमें असम्प्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में समझने की आवश्यकता है क्योंकि हमें जो कुछ भी आज आता है हमने किसी ना किसी से सीखा है जो आज हम सीख करके चल रहे हैं उस सीखे हुए के आधार पर हम अपनी मान्यता को रखते हैं यदि हमने गलत सीखा है तो गलत मान्यता को रखेंगे यदि यथार्थ में उचित सीखा है तो यथार्थ उचित मान्यता को रखेंगे ये जो हमारे मन के अंदर मान्यताएं हैं, यह सीखे हुए के आधार पर है यदि हमने श्रद्धा को गलत सीखा है तो गलत मान्यता को लेकर के श्रद्धा रखेंगे यदि हमने ठीक प्रकार से उचित सीखा है तो यथार्थ मान्यता को रखते हुए श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे इसलिए श्रद्धा को जानने की आवश्यकता है दातिरक्ष शाति पृथिवी शांतिरा वह शांति रोषदय शांति वनस्पतः विश्व